इस रीति से भंडासुर के द्वारा कहने पर उस कुटिलाक्ष ने परमाधिक मदोत्कट बलाहक प्रमुख सात सेनापतियों को बुलाया था प्रथम तो बलाहक था दूसरा सूची था अन्य कालमुख था विकर्ण विक्टानन करायु और करकट ये सात परमाधिक वीरशाली थे उन्होंने भंडासुर को प्रणाम किया था ये युद्ध के कौतूहल में बहुत उलवण थे ये सब कीकसा के पुत्र थे और सभी परस्पर में भाई थे ये परस्पर में एक दूसरे के सहायक थे और फिर वे लड़ने के लिए नगर के अंदर से निकलकर चले गए थे 300 सौ सेनाओं के सेनानी गण भी उस समय में उनके पीछे गए थे ये अपनी ध्वजाओं के जाल से घनमंडल को उल्लिखित कर रहे थे इन संग्रामीनियों के पैरों से जो घात हो रहा था उससे भूतल विमर्दित हो रहा था उस समय में इनकी सेनाओं के निर्गमन से इतनी धूली उड़ रही थी कि सभी सागरों का जल सूख गया था इनके कदम कदम पर भेरी निशान तमपोट पणव आनक का परम घोष हो रहा था और संपूर्ण विश्व को शंकायमान करते हुए गमन कर रहे थे नब का गुण शब्द है वह पूरा विश्व शाक्रमण हो रहा था ये मत से उद्धत कैक से तीन सौ अक्षोहीणी और सेना को लेकर इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश कर रहे थे वहां से वे ऐसे रवाना हुए थे ये धारण किए हुए क्रोध से लाल हो रहे थे और सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त कंकट थे ये शस्त्रों के आभरणों से परम उदीप्त थे और इनके दीप्त एवं उधर्व केश थे ऐसे परम घोर ये वहां से चल दिए थे संपूर्ण जगत के विजय करने वाले महान भंडासुर के द्वारा परम उद्धव इनको समस्त सात लोगों का प्रमथन करने के लिए ही भेजा गया था जीतने की कामना वाले सातों लोगों को विमर्दित करने वाले उसने अपनी दुष्ट बुद्धि से ही महान बलवान इनको ललिता देवी की सेना में भेजा था ये हाथों में छतरों को ऊपर उठाते हुए रणस्थल में जा रहे थे और फिर शक्ति सेना से सामने बड़े ही क्रोध के साथ धावा बोल दिया था बार बार किलकारियों की ध्वनि से दसो दिशाओं को घोषित कर रहे थे तथा जहाँ पर देवी की सेना थी वहाँ पर उद्धत थे ललिता देवी की सेना भी सन्नित थी और शस्त्र अस्त्रों से वह सेना परम भीषण थी देवी की सेना भी अपनी भ्रकुटी तानकर कठोरता से शत्रु के समक्ष में हो गई थी हे मुने उनमें कुछ तो पाश धारिणी थी कुछ मूसलों को ग्रहण किए थी दूसरी चक्र धारिणी थी कुछ के पास मुद्गर थे तो कुछ पट्टीश लिए थी तथा कुछ धनुष ग्रहण किए थी ललिता की सेना में संगत अनेक प्रकार की शक्तियाँ थी वे सहस्त्रों की संख्या में वहाँ पर समापतित हो गई थी मानो दैत्यों के सागरों का पान ही कर रही थी दैत्यगण कह रहे थे हे hey, दुष्टाओ तुम नारियों में महान अधम हो आओ तुम पापिनी हो जो जड़ आशयों वाले हैं, उनको ही तुम लोग अपनी माया के परिग्रहों से मोहित कर लिया करती हो आज तो हम लोग तुम सबको यमराज के घर आरोप पहुँचा देंगे हमारे पास ऐसे अत्यंत भीषण बाण है जो पुतकार मारते हुए भुजंगों के ही तुल्य हैं, उन्हीं से तुम मृत्यु प्राप्त करोगी इस तरह से शक्तियों को भर्त्सना देते हुए ही उन दानवों ने ने युद्ध किया था। किसी शक्ति पट्टीश के कंठ को पट्टिश के प्रहार से काट दिया था काटने से जो उसके कंठ से रुधिर निकला था वह ऊपर की ओर गया था वहाँ पर बहुत से गिद्ध लगे हुए थे जिन्होंने एक मंडल सा बना लिया था उन्हीं के द्वारा यमराज का एक छत्र सा बन गया था किसी शक्ति ने रण में मुक्त दैत्यों को एक ही वाण के द्वारा काट दिया था एक शक्ति हाथी पर समारूढ़ होकर युद्ध कर रही थी और उसने दुष्ट बुद्धि वाले दैत्य के में अपने हाथी के द्वारा वपरा की शिक्षा की थी किसी शक्ति ने उस हाथी के जिस पर प्रति बैठा हुआ था कुंभ स्थल में खंग का प्रहार किया था और उस हाथी के स्वप्रिय को मार डाला था अपने हाथ से छोड़े हुए चक्र के द्वारा किसी असुर के कृपाण के पदमा ने अपनी रोमाली में मुद किया था किसी शक्ति ने मुदगर के प्रहार से विरोधियों का चूर्ण किया था उसने अपने रथ के पहिए के नितंब का उसके द्वारा मुद्द किया था अर्थात आनंद प्राप्त किया था किसी दानवों के स्वामी के रथ के कुबर को अपने उग्र के द्वारा छेदन करती हुई अपनी प्रीति का विस्तार किया था शक्ति की सेना दैत्यों के अंदर प्रवेश कर गई थी और दुर्धर वैत्यो की सेना भी शक्ति सेना के भीतर प्रवेश कर गई थी नीर और क्षीर के ही समान शक्ति सेना और असुरों की सेना एकदम मिल गई थी उस समय में युद्धकाल काल में संकुलाकारता को प्राप्त हो गया था शक्तियों के खंगों के पात से दैत्यों के गज कटी हुई सूंड और दांत वाले हो गए थे और वे मत महान क्रीडों के तुल्य ही हो गए थे इस प्रकार से वीरों का युद्ध प्रवृत्त हुआ था जो कि कातरता को प्राप्त होने वाले मनुष्य तो उसका स्मरण करने में भी सर्वथा असमर्थ है और भीषणों का वह शस्त्रों का व्यापार भी महान भीषण तथा दुर्गम था वलाहक महाग्रिद्र वज्रतीक्षण मुख आदिक काल दंडोपम जंगा कांड में प्रचंड पराक्रम संसार गुप्त नाम वाला आगे पूर्व में समुथित हुआ था उसका धूम की तरह दूसर आकार था और पंखों को जब क्षेपण करता था तब बहुत भयंकर हो जाता था वह युद्ध करने में दुर्मत अनेक प्रकार के वाहनों के ऊपर आरोहण करके उसने युद्ध किया था वह दोनों पंखों को फैलाकर भयानक घोषों के द्वारा आधे कोष तक स्थित हुआ था अंगारों के कुंड की भांति अपनी चोंच को फैलाकर सेना का विदारण करके वह संहार गुप्त महागिद्ध था जिसके बहुत क्रूर नेत्र थे रण में धनुष को खींचकर कर वलाहक को बहुत ऊंचा उठा लिया था एक गिद्ध की पीठ पर स्थिति करने वाला वलाहक शरीर को विधुनित करता हुआ सपक्ष कूट शैल पर स्थित के ही समान हो गया था और सूची मुख्यन्द्र सूची के तुल्य निष्ठुर पंखों वाले काक वाहन पर समारूढ़ हुआ था और उसने बड़ा ही कठोर युद्ध किया था वह मत था और पर्वत की चोटी की भांति उसकी आभा थी वह चंचू दंड का उद्घन कर रहा था वह काल दंड के प्रमाण वाले जंगा कांड से बहुत ही भीषण दिखाई दे रहा था जम्वाल के सदृश दुति वाला पुष्कर वर्तक के समान था उसके दोनों पंख एक कोश के बराबर आयत थे ऐसे पंखों का उद्वहन कर रहा था सूची मुख पर अधिष्ठित कटुवासित करट शक्तियों के महान मंडल को चोच के आघात से विमर्दन कर रहा था इसके अनंतर फलमुख अपने आयु काल को ग्रहण करके कंक पर समारूढ़ हुआ था और पर्वत की भांति प्रकाशित हो रहा था विकर्ण नामक दैतेंद्र सेनापति महान बलवान था उसने भेरुंड पतन पर समारोहन करके बड़ा भारी युद्ध किया था। प्रचंड ने पट्टिश नामक आयुध को ग्रहण करने वाले नाम वाले को वहन किया था। कंठ में रहने वाले रोमों को करता हुआ और गर्जना करता हुआ वह शक्ति की सेना को देख रहा था तथा उसके नेत्र जाज्वल्यमान थे ऐसा चरना युद्ध वहाँ से चल दिया था कराक्ष नामक राजा जो छठवा था वह अत्यधिक गरिष्ठ था वज्र के समान ही उसका घोर निष्ठुर था और प्रेत के वाहन वाला था वह भी चल दिया था उसने पहले ही शमशान मंत्र शूर ने उसको संसाधित कर लिया था ऐसे भूत समाविष्ट प्रेत ने रण में उसका वाहन किया था नीचे की ओर मुख वाले लंबी भुजा वाले दोनों पैरों को फैलाए हुए प्रेत के वाहनता को प्राप्त करके कुटिलाक्ष रवाना हुआ था अन्य जो करट दैत्यों की सेना का स्वामी था वह वे वेताल के वाहन वाला था और शक्ति की सेना का मर्दन किया था वह एक योजन तक आयत था, वह वे वेताल क्रूर नेत्रों वाला था इस वेताल की भी सिद्धि शमशान की भूमि में संबस्थित होकर की थी और मंत्र का जाप करके ही की थी उसके द्वारा आदेशित होकर उसने शक्ति की सेना का मर्दन किया था उस वेताल की सीमा में वर्तमान दानव ने शक्ति की सेना के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया था इस प्रकार से महान खल सात सागरों के समान उन सातों ने जो बहुत ही उद्धत थे शक्ति की सेनाओं को व्याकुल कर दिया था उन सातों ने पहले तप के द्वारा सविता को प्रसन्न कर लिया था तपस्या से प्रसन्न होकर सविता ने उनको वरदान दिया था हे कैक एक आप महान भाग वाले है अब मैं आपके तप ऐसी प्रसन्न हो गया हूँ आपका कल्याण होगा आप लोग कोई भी वरदान मांग लो सूर्य देव के द्वारा इस भांति कहने पर, तब से अतिकृत हुए उन कैक्सेओ ने अत्यंत दुर्दान ऐसा वरदान मांगा था आप युद्ध स्थल में हमारे नेत्रों में और कुक्षियों में आकर विराजमान होवे जिससे शत्रुओं को घोर तेज से दाह हो जावे हे प्रभु जब आप तपते हुए हमारी आँखों में सन्निधान करेंगे तो उससे हम जिसको भी देखे वह निश्चेष हो जावे विपक्ष के योद्धा आपके संविधान वाले हमारे नेत्रों से देखे गए होने पर स्तब्ध शस्त्रों वाले हो जाएंगे हे प्रभु फिर जब सभी शस्त्र स्तब्ध होंगे और हमारे देखने मात्र से ही अवरुद्ध हो जाएंगे तो फिर निश्चेष्ट शत्रु हमारे द्वारा आसानी से मारे जाने के योग्य हो जाएंगे यह पूर्व में ही वर प्राप्त किया गया था और कई ने सूर्य देव से ही ऐसा वरदान पा लिया था इसी वरदान से मध्योदय वे उस युद्ध में गए थे इसके उपरांत सभी शक्तियां सूर्य के समाविष्ट नेत्रों द्वारा देखी गई थी और सब्त शस्त्रों वाली होकर उत्साहन हो गई थी के के द्वारा जो कि बड़े ही सत्व थे शक्तियों के सेनाओं के शस्त्रास्त्र विष्ट कर दिए गए थे उनका कुछ भी उद्यम नहीं हुआ था अर्थात शक्तियाँ कुछ भी न कर सकी थी उद्यम किए जाने पर भी उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था क्योंकि बड़ा भारी शस्त्रों का स्तंभ था इस विष्ट से अभिभूत हुई शक्तियों को चुप ही रहना पड़ा था फिर दिवस के होने पर, वे सब अनेक आयुधों से संयुक्त होकर अपने स्वामी की आज्ञा से समन्वित होते हुए दैत्यों ने शक्तियों की सेना का विमर्दन किया था वे शक्तियाँ तो उस समय में शत्रु की सेना के द्वारा निरायुद और निर्व्यापार वाली हो गयी थी तथा उन दैत्यो के वज्र कंकट भेदी शरों के द्वारा शुभ हो गई थी दैत्यों के शास्त्रों के समुदायों से विद्ध शरीरों वाली हो गई थी और उनके शरीरों से रुधिर बह रहा था वे रण में सुंदर पत्तों वाली कंकोल लताओं की भांति शोभित हो रही थी वे समस्त शक्तियाँ हाहाकार करती हुई ललिता देवी की शरण में गई थी ये सभी शक्तियाँ दैत्यो के द्वारा स्तंभित शस्त्रों वाली होकर रोने लगी थी इसके अनंतर देवी की आज्ञा से प्रत्यंग रंगिनी दंड तिरस्कर्णिका देवी उस रण स्थल में समुथित हो गई थी तमोलिप्त नामक सर्वतोमुख विमान पर महामाया ने समारोह होकर शक्तियों के भय को दूर किया था वह रथ श्याम कांति वाला था तमसे लिप्त और श्याम तुरंगमो वाला था उस पर तमाल के समान श्यामल आकार वाली तथा श्याम कंचुकी को धारण करने वाली विराजमान थी वासंती मोहन की अभिख्या वाले धनुष को ग्रहण करके ध्वनि के साथ सिंहनाद करके सर्पों के सदृश वाणों की वर्षा उस देवी ने की थी वे दैत्यगण कृष्ण स्वरूप से संयुक्त भुजंगों के समान तथा मूसल के सदृश मोहनास्त्र से निकाले गए वाणों को सहन ना कर सके थे इधर उधर महामाया के बाणों से मर्दित होते हुए वे खल जिनमें बलाहक प्रधान था परमाधिक प्रकोप को प्राप्त हो गए थे अनंतर में दंडनाथा के आदेश से तिरस्कणी अंबा ने शत्रुओं के युद्ध में अंध नामक महास्त्र को छोड़ा था सूर्यदेव के वर से बड़े ही उद्धवत हुए वे बलाहक आदि सातों दैत्य उस अंधास्त्र से अपने नेत्रों को छादित होते हुए धारण किए हुए थे तिरस्करणी अंबा के मोहनास्त्र धनुष ऐसी निकले हुए बाण के द्वारा उनके नेत्र बंद हो गए थे अंधे बनाए गए वे सातों वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाते थे उनके न देखने से वे शस्त्र का स्तंभ भी क्षीण हो गया था करो में आयु लिए हुए उन्होंने फिर सिंह करके दैत्यों के हनन करने की इच्छा से युद्ध किया था उन शक्तियों ने महान बल वाली उस तिरस्कर्णी देवी को अपने आगे करके उसके अंधिकरण के उपाय के प्रसंग से बहुत ही प्रसन्न होकर युद्ध किया था वे सभी शक्तियां यह कह रही थी हे तिरस्कारी अंबिके हे महाभागे बहुत ही अच्छा किया दुरात्मा इन शत्रुओं को आपने जो तिरस्कार किया है वे बहुत ही उचित किया है आप ही इन दुष्टों के नेत्रों के तिरस्कार करने की महोषध है आपके द्वारा दृष्टि के बंद होने ही से यह दैत्यों का चक्र पराभूत हो रहा है हे देवी यह तो देव कार्य है जो आपने भली भांति किया है हम जैसी शक्तियों के द्वारा अजय इनमें जो आपने यह व्यसन उत्पन्न कर दिया है अब आपके ही द्वारा इन महान सात असुरों को असुरहत हुआ सुनकर ललिता देवी बहुत ही प्रसन्नता को प्राप्त होंगी। आपके द्वारा ऐसा करने पर दंडनी देवी भी प्रीति को प्राप्त हो जाएंगी और महाभागा मंत्रिणी देवी भी बहुत अधिक संतोष को प्राप्त हो जाएगी इस कारण ऐसी अब आप ही इन सातो का युद्धांगन में वध कीजिए इनकी जो संपूर्ण सेना है उसको आयुध ग्रहण कर हम विनष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से कहे जाने पर, उन शक्तियों के द्वारा प्रेरित हुई उस तिरस्करणी देवी ने युद्ध कौतुक से तमोलिप्त यान के द्वारा बलाहा की सेना में गमन किया था उस देवी को आती हुई देखकर उन सातों अधम असुरों ने फिर भी उसी सूर्य देव के दिए हुए वरदान का तुरंत ही स्मरण किया था वह सावित्र वरदान प्रविष्ट भी हुआ था जो कि उसके निरोध का विनाशक था किंतु तिरस्करणी के तेज से वह भी तिरस्कृत हो गया था वरदानास्त्र के रोष से अंधा तथा महान बल और पराक्रम वाला वह असुर था अस्त्र से और रोष से अंधे उस महासुर के केशों को पकड़कर उस देवी ने अपनी ओर खींच लिया था और अंधे बना देने वाली देवी ने उसका सिर तलवार से काट डाला था उसका जो वाहन गिद्ध था उसका भी सिर पत्री के द्वारा काट कर वह देवी सूची गई थी उसके सिर को पट्टिश के प्रहार से काट डाला था और शेष जो पांच रहे थे उनके भी सबके सिर धीरे धीरे उस देवी ने काट कर मौत के घाट सबको उतार दिया था उन सातों असुरों के मुंड परस्पर में केशो के द्वारा बंधे हुए थे उनका एक हादसा बनाकर गले में डालकर तिरस्कर्णी देवी गर्जना कर रही थी क्रोध से मूर्छित उन शक्तियों ने उन असुरों की संपूर्ण सेना का हनन कर दिया था तथा उनके रुधिर की बहुत सी नदियों को प्रवाहित कर दिया था बलाहक आदि बड़े बड़े सेनानियों की दृष्टि के रोधन करने के वैभव से, जो कि महामाया माया अम्बिका के द्वारा किया गया था वहाँ पर उस समय में बड़ा आश्चर्य हो गया था मरने से जो भी कुछ बचे थे वे सब बहुत ही भयभीत होकर बहुत आर्त होकर शून्य की शरण में रुदन करते हुए पहुँच गए थे और वे महामाया दंडिनी की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और उसकी दूसरी प्रसन्नता से चक्षु प्राप्त करके वे प्रसन्न भी हुए थे वहाँ पर जो शक्तियाँ थी उन्होंने बहुत अच्छा हुआ यह कह कहकर अपना सिर हिलाते हुए पद पद पर तिरस्कर्णी देवी की शलाघा की थी